रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राघ हरि गोविंद जय जय बुलवृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् येरणया प्रवर्तिहम तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाईश्चप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्तम तम सजीव साद्वैत सवधूत परिजन सहितम् श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पाद सहगणलताी शाखान्विता आजान लंबित लंबितनकावदात संकर्तन पितर कमलाय् विश्वभरौर युगधर्म पलौ बंदे जगत्वतालौ समर्पयत मुन्न तोज्जलसा सुभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्वदंब संदीपता सदा हृदय कंदर स्फुर वश्यची नंद जयता पंगो मौ मंद मतेर्गति मसर्वस्वपुज मत श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नर चुनम देवीं सरस्वती व्या तपू वाछाकलभ्य कृपा सिंधुभ्यता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णाबुराशे हे ूपुर्गतजन दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर दयां द्रा तुलसी कानम पद्मना च पुराण पठनम यो हरि बोलोशु वृंदावंद मंगल श्री संकल्प कल्पद्रुम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रकट किए गए दिव्य अभिलाषा के ग्रंथ जो साधक के हृदय में अभिलाषा को ही प्रदान करने वाले हैं अट्ठाईसवें श्लोक में संकल्प करते हुए कह रहे हैं कि बासो मनोभि रुचितम पर धापे आनी सौवर्ण कंकया बहु ये महाप्रभु कंकते कंकतित कया चुकान विशोध्यो गुंफा बेण ममल कुसुम विचित्र अग्रे चलत चमरे काम मणिजात भातमेश किशोरी जी कब आप ऐसी कृपा करेंगी कि आपको स्नान करा दिया स्नान कराने में तीन ओर से जिसमें ओटा है पीछे की तरफ से खुला हुआ है वहां उस ओटा के बीच में सुंदर रत्न चौकी रखी हुई है रत्न चौकी के ऊपर श्री उस समय विराजमान हैं और उन्होंने अपने चिनाशुक को उस समय कहीं कमल के आकार में ले रखा है माने श्री जंगा के ऊपर ही कमल के आकार में वो चिनाशुक सिलटा सिमटा हुआ विराजमान है और कब मैं आपको सुंदर सुहासित जल से स्नान कराऊंगी और स्नान करा के श्री अंग अंगोच करके सुंदर वस्त्रों को धारण कराऊंगी और उस वस्त्र की बात कर रहे हैं बासो मनोभिचितम पर श्री श्याम सुंदर को जैसे वस्त्र परम प्रिय लगे ऐसे श्याम सुंदर के मन के उपयुक्त जो वस्त्र हैं उनको परधाप्यान कव में धारण कराओ सुंदर जो लहंगा साड़ी इन सबों को ये दासी कब आपको धारण कराए कंकित सौवर्ण कंकितया चुकरान विशुद्धियो कब सोने की सुंदर जो कंघी है उस कंका कंघी उस कंघी के द्वारा आपके चुकरान विशुद्योग आपके केश उनको मैं सुलझाऊंगी और केशों को सुलझा करके सीधा करके गुम फान वेण ममलई आपकी वेणी उसको गूथी और वेणी उनमें साथ के साथ में फूल भी गूथती हुई चली जाऊंगी ये फूलों के द्वारा सुंदर विचित्र विचित्री उसको और गूंथी चलत चमर काम मणि जात भाजा और गूथ करके वे केश बधे रहे इसके लिए गूथने के साथ ही साथ सुंदर चुटीला जो है वो चुटीला को उन केशों के साथ में गूथी चुटीला भी रेशमी जो धागा उस रेशमी धागे के तीन छोर वाला तीन लट वाला जो अपूर्ण चुटीला है उसको जो केश के साथ में बराबर मिला हुआ है ऐसे चुटिले को साथ में गूथते हुए उस चुटीले की शोहा का वर्णन कर रही हैं कि चमरे का उसका जो छोर है चुटीले का वो मणिजात भाता उसमें सुंदर मणि जड़ जड़ी हुई है सुंदर कला जिसमें लगा हुआ है ऐसे छोर वाले फुलना वाले सुंदर जो चुटीला है उस चुट्टीला से मैं आपके केशों को अः को गूंत होगी बड़ी सुंदर चुटिला की शोभा बड़ी सुंदर तो अग्रे चमरे काम जिसमें अग्रे मन छोड़ पर चलत चमरे काम जिसमें केश श्याम जो सूत्र है रेशमी वे बिखरे हुए हैं चलत चमर काम खुले हुए हैं और जो कलावत्तू से अपूरूप से बधा हुआ है ऐसे चुटीला को और जिसमें मणिजात भायम, जिसमें हीरा जड़े हैं, मणि जड़ी हैं, ऐसे चुटिले से आपके केशों को कव सजाऊंगी और यह बपु सेवा करना यह साधक की बड़ी भारी अभिलाषा श्रीअंक की साक्षात सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो ऐसी मेरी कब अभिलाषा होगी पत्र भाले विचित्र मुदार चूड़ामचि मुदारचय्य अक्ष देवी ओहे देवी कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपकी श्रृंगार जो है उनका धारण कराऊंगी चूड़ाम मौक् पत्र पास्याम हे श्री राधिके आपके श्रीमस्तक के ऊपर कव में चूड़ामी बीच में धारण कराऊंगी बीच में चूड़ाम बोल ला तो चूड़ामणि को धारण कराऊंगी मौतिक पत्र मोती की लड़ों से युक्त होकर के विराजमान अर्थात बीच में चूड़ामी है उसके बाद में एक डोरी पीछे गई है चूड़ामी में ही जुड़ी हुई बंदनी है बंदनी के छोर में डोरी बधी हुई है उन डोरी को पीछे चोटी के पीछे ले जाकर के बांध करके और अभी जो श्रीमत्सकी जो डोरी है वो भी मोतियों की उसके साथ में जुड़ी हुई है उस मोती की जोड़ी को पीछे ले जाकर के तीनों जो छोर हैं उन तीनों छोरों को कहीं केश के साथ में चोटी के साथ में बांध करके विराजमान मानी तो चूड़ाम सरसी पहले मस्तक के ऊपर चूड़ामि जमाई तो जमा करके मऊते पत्र पत्थर पास से मोती के जो पत्र है वो मोती की लड़ी वो उसमें विराजमान है एक लड़ी बीच में गई है दो लड़ी जहां ललाट के ऊपर शोहा को प्राप्त हो रही है और में बीच बीच में सोने के पासे उसके बीच में लगे हुए हैं तो कई लड़ हैं तो कई लोगों को साधने के लिए सुंदर पासे उन पासों में वो जो बंदनी है, बंदनी बीच में जुड़ी हुई है मौतिक पत्र मौतिक मोती और पासे, पत्र माने पासे, जिसमें जुड़े हुए ऐसे चूड़ामी को धारण करा करके भाले विचित्र तिलकम च मुदा रचय मुदा माने आनंद के साथ में आरचय्यो विचित्र तलक जो है वो तिलक की मैं रचना करूंगी कब श्रीमस्तक के ऊपर तलक अर्थात श्री बिंदी के ऊपर ही अपूर्व काम यंत्र उसको बड़ी बारीकी के साथ में कब मैं अंकित करते हुए विराजमान होंगी जिसको देखते ही शाम सुंदर बास खिंचे हुए चले जाए बशीभूत हो जाए ऐसे श्रीमस्तक के ऊपर काम यंत्र काम यंत्र को कव में अंकित करूंगी और उसमें काम बीज बीज में कहीं इतनी बारीकी के साथ में लिख करके बीज सहित जो काम यंत्र है उस काम यंत्र को कव में अंकित करूंगी मस्तक के ऊपर तो भाले विचित्र तिल मुदा रचय और उसके नीचे सुंदर श्याम बिंदु श्याम बंदिनी उसको धारण करा करके चुमक के ऊपर शाम बंदनी उनको धारण करा करके कब मैं आपके श्रीमस्तक के ऊपर श्रीमुख के ऊपर अपूर्व टी का तम्का करती हुई विराजमान तो पहले चूड़ामणि धारण कराई फिर उसमें मोती है मोती के साथ साथ उसमें बीच में पांच से जड़े हुए हैं पांच से ज... उनके बाद में उनके जो परछिया हैं उन परछियाओ को तीनों पर को मिलाकर के चोटी के साथ में उनको बाध करके वो मणि को स्थिर करके फिर आपके श्री मस्तक के ऊपर सुंदर में काम यंत्र उनको लिखती हुई बिंदी उनको धारण कराती हुई और नीचे श्याम बिंदु उनको धारण करा करके जो सिंदूर की बिंदी है उसके चारों ओर ही विभिन्न रंग के हरे लाल नीले पीले इन रंगों की बूंद लगा करके बिंदु धारण करा करके सुंदर शोभा से बिंदी उस बिंदी को धारण कराऊंगी और उस बिंदु को धारण करा करके फिर मैं कब शाम बिंदु नीचे धारण कराऊंगी और भाले विचित्रम च मुदा रच अंतवाक्षिणी फिर अपनी कोमल बारीक जो उंगली है उन बारीक उंगलियों में काजल को लेकर के उंगलियों के छोर पर काजल जो है उन काजलों को लेकर के कब आपके नैनों में धीरे से काजल लगाते हुए काजल की जो रेखा है उस रेखा को निकालती हुई विराजमान होंगी अंत्वा अक्षर नेत्र जो है उनको काजल लगा करके श्रुतुम कब आपके दोनों कानों में सुंदर मणि के कुंडल उन कुंडलों को धारण कराऊंगी। कानों में कुंडल उनको धारण कराऊंगी और नासवती करवाम देवी हे hey देवी कब मैं आपकी नासका को अलंकृत करते हुए बिराजमान रसको ने वर्णन किया कि श्री श्याम सुंदर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो सखियों की भावना है कि हमारी सखी श्याम सुंदर पर विजय प्राप्त करे वही कहीं श्रीमस्तक की चूड़ामी बनकर के बिराजमान और श्याम सुंदर आकर्षित हो जाए इसके लिए ही काम यंत्र जो बिंदु है उस सिंदूर बिंदु को और उसके नीचे श्री श्याम सुंदर आकर्षित हो जाए इसके लिए श्याम बिंदु इनको धारण करती हुई मैं विराजमान होंगी और फिर श्याम सुंदर के गुणों को श्रवण करने की श्री प्रिया की जो अभिलाषा वो अभिलाषा ही जैसे कुंडल बनकर के विराजमान प्यारे के अधिक पान करने की जो अभिलाषा है वो ही जैसे पान बनकर के विराजमान है पीक बनकर के विराजमान है नहीं नाशका का मौक्तिक बनकर के अधर पान करने की जो अभिलाषा है वही मोती बनकर के विराजमान है ऐसे आपको अलंकृत करती हुई उन अभिलाषाओं को जागृत करती हुई विराजमानों गंडद्व मकर के चुभ के मिलुख्य फिर कब मैं आपके दोनों कपल कपोल उनके ऊपर कभी मयूर का आकार बना करके नाश्ता हुआ मयूर जिसकी जो पूछ वो नाश्ती हुई अपूर्व शोहा को प्राप्त हो रही है कभी कपोल जो है उनके ऊपर ही कपल की कली उनका अंकन करके कभी खिले हुए अष्टदल कमल का कपोल के ऊपर अंकन, अंकन करके आपके कपोल पर कमल पत्र की रचना करूंगी तो गंडद्वय गंड माने कपोल उनमें मकर के कभी मकर का माने मछली के आकार की मरवट कभी कमल के आकार की कभी मोर के आकार की जो मरवट है उसकी रचना करते हुए विराजमान होंगी मकर का बनाऊंगी फिर चुमके विल चुमुक जो है उनमें भी तीन बिंदु रख करके चुमुक थोड़ी जो है उस थोड़ी के ऊपर भी मैं सुंदर चित्राम उनकी रचना करूंगी फिर कस्तूर का इष्ट पुरुषतः कुचियोंष्ट चित्र फिर जो कपोल के ऊपर सुंदर मकर बनाई है उस मकर का सज्जा करने के लिए कस्तूरी की सुंदर इष्ट पृष्ठतः इष्ट पृष्ठतः माने बूद जो है काले रंग की कस्तूरी की जो बूंद है उन बूदों से उसको अलंकृत करेंगे तो ंग के जो तो करके आएगी। कोई कितनी भी सुंदर डिजाइन हो परंतु तो उसमें सफेद रंग का प्रयोग जरूर होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन उभर करके नहीं आती है ये एक कला की और जो कलर कॉम्बिनेशन है उसकी एक विशेषता है कि भले सफेद कपड़ा है सफेद कपड़ा के ऊपर ही कोई चित्राम किए गए हैं परंतु तो उसमें चित्राम के बीच में श्वेत जो रंग है वो श्वेत रंग भी कहीं ना कहीं आना चाहिए श्वेत रंग से अन्य जो रंग है वो कहीं उभरते हैं और केवल गहरे गहरे रंग रखे तो फिर डिजाइन पूरी उभर करके नहीं आएगी ऐसे ही यदि श्वेत है तो उसके बीच में कहीं शाम जो है पुषोत्तम पुष्तम माने बिंदु शाम जो बिंदु है वो शाम बिंदु से वो डिजाइन पूरी तरह से उभर करके आएगी तो कस्तूरी के पृषोत्तम कस्तूरी का जो है उसके साथ में बिंदु रखते हुए जो रंगों का मैत्री भाव और विरोधी भाव उसको विशेष रूप से सजाते हुए उन रंगों को परस्पर उभारने के लिए विरोधी रंगों का सुंदर संयोजन करते हुए मैं विराजमान होंगी नीले रंग का पीले के साथ में विरोध है काले रंग का लाल के साथ में विरोध है काले में और सब रंग डूब जाएंगे परंतु लाल रंग काले के साथ में विशेष रूप से उभर करके आता है सफेद रंग उभर करके आता है तो ये सब विचार रखते हुए तो नीला लाल पीला और नीला लाल पीला और श्याम और सफेद ये पांच रंग जो हैं वो पांच रंगी हैं और इनमें विरोधी जो रंग हैं उन विरोधी रंगों का सुंदर संयोजन करते हुए कम आपके श्री कपोल के ऊपर जो चित्राम किए हैं उन चित्रामो को सुंदर रूप से उभारती हुई विराजमान होगी और कुछ श्री हे श्री प्रिया आपकी जो कंचुकी है उस कंचुकी के ऊपर भी सुंदर चित्र उनकी रचना करते हुए विराजमान हो तो कंचुकी जो है उनके ऊपर भी चित्र की रचना करते हुए मैं कब विराजमान होंगी और स्तवांगद और आपकी भुजाओं के ऊपर जो अंगद बाजूबंद धारण किए हैं उन बाजूबंद के ऊपर नीचे दोनों ओर चंदन से चित्राम करती हुई उनकी अपूर्व शोभा उसको और अधिक बढ़ाऊंगी भुजाओं में अंगद युगम और मणिबंध युग में हाथ में जो पहुंची धारण की है मणिबंध उस मणिबंध में माने पहुंची में वो तो वहां पर भी चित्रकारी करती हुई विराजमान होंगी और चूड़ाम मसार कलतम कल्याण यत्नाम चूड़ाम असार कलताम और उस समय आपको सुंदर भी धारण कराऊंगी असार कलताम कांच के जो चूड़ी हैं उन कांच की चूड़ी को धारण कराऊंगी और उस समय जितनी भी सखी हैं वे सब कांच की चूड़ी धारण कराते हुए ये आशीर्वाद प्रदान करती हुई विराजमान होंगी के कांच बज्र हो ऐसे आशीर्वाद प्रदान कर। <laughs> कांच करज्र हो ऐसा आशीर्वाद तेरा जो चूड़ी है वो चूड़ी वज्र बन करके विराजमान हो ये चूड़ी सर्वदा सर्वदा विराजमान ऐसे मसार सुंदर कांच से रची हुई जो चूड़ी है उन चूड़ियों को धारण कराती हुई विराजमान हो चूड़ान चूड़ा मसार कलता जो सुंदर कांच है उस कांच से युक्त जो चूड़ी है उनको कले आने यत्ना प्रयत्न पूर्वक मैं आपको धारण कराऊंगुली कनक रत्न मयोर में तुम्हारे हाथों में, में पंड्यांगुली जो अंगूठी है उन अंगूठियों को धारण कराऊंगी तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठ का और अंगुष्ठ इनमें अंगुष्ठों में आरसी और उसमें बीच में कांच भी जड़ा हुआ है उसमें शिवप्रिया जी अपना मुख दर्शन कर ले आरसी तो अंगूठी में तो अंगूठा में तो आरसी और बाकी की जितनी भी तर्जनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठ का इनमें अंगुली धारण कराती हुई अंगूठी धारण कराती हुई विराजमान होंगी कनक रत्न मयोर्मिका भी जो सोने से जड़ी हुई रत्न की उर्मिका मान अंगूठिया है उनको कब धारण कराऊंगी और उनके साथ में हस्तपदक शोहा को प्राप्त हो रहा है बीच में हथेली के ऊपर सुंदर पदक वो शोभा को प्राप्त हो रहा है यह हस्त पदक विशेष रूप से रास के समय श्री प्रिया जी धारण करें वैसे धारण नहीं करें वैसे हटा करके केवल अंगूठी जो है उनको भी धारण करें और उसमें भी रसोई के समय श्री अंगूठी भी सब उतार करके श्री रूपी जी को प्रदान कर इसलिए सेवा के समय नहीं परंतु रास के समय जो अंगूठी है उन अंगूठियों को धारण कर ये रसकों की बड़ी दिव्य भावना रही श्री बिठल जी के चरित्र में आता है कि जिस समय विठलनाथ जी बहुत अच्छी बीणा बजाते थे परंतु श्री बल्लभाचार्य जी ने बिठलनाथ जी को टोक दिया बोले बीणा बजाओगे तो हाथ में ठेक पड़ जाएंगी कोई तो ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे जी के लगेगी ठाकुर जी के गड़ आएंगे हाथ में ठेक तो ताल से घिसने पर कितना अपनी रु, रस की रुचि की जो वस्तु है उसका भी श्री गोसाई जी ने त्याग कर ऐसी सेवा सेवा ये सेवा की ऐसे ही सेवा के समय श्री प्रिया जी जाती है रुपी जी ने वर्णन किया गोली वर्णन किया उस समय अपने हाथ की जितनी भी अंगूठी है उन सब को उतार करके और बड़े जो अः कड़ूला है उन कड़ूला को उतार करके श्री रूपम जी को प्रदान कर देती तो हे देवी कब वो अवसर होगा जबकि मैं पान्यांगुली कनक रत्न मयूर में कानी, जिनमें सोना और रत्न से बनी हुई जिनमें अंगूठियां है ऐसी आपकी अंगुलियों को मैं सजाऊंगी अभ्यर्थयान हृदयम पदकोत्तमेनो और आपके वक्षस्थल के ऊपर सुंदर पदक जिसमें लगे हुए हैं ऐसे हार को कम में आपको धारण कराऊंगी तो अभ्यर्थयान हृदयम आपके हृदय का अभ्यर्थन मान्य पूजन करूंगी पदकोत्तमेनो उत्तम पदक के द्वारा और मुक्तो कंचुलिका यो विचित्रम असिलेशम और मुक्तोक्त कंचुल कब मोती की बनी हुई सुंदर मोती जड़ी हुई जो कंचुकी है उस कंचुकी को मैं धारण कराऊंगी श्री अंतपट रूप जो निचोल कंचुकी का कंच है उसमें तो कोई भी खीरा और गोटा नहीं है तो श्री लाल जी श्रम हो सकता है गढ़ सकती है परंतु ऊपर जो कंचुकी है वो कंचुकी मोती से अपुरुष से सजी हुई है ऐसी कंचुकी को मैं आपको धारण तो कंचुलिक कंचुल मोती से ओत माने बुनी हुई मोती से पुबी हुई मोती से जड़ी हुई मुक्ता ओत ओत माने मुक्ता से जड़ी हुई जो मोती की कंचुकी है उस कंचुकी को ऊपर से जो कंचुकी है उस कंचुकी को और जाऊ विचित्रम आपके श्री वृक्षस्थल वक, उन वक्षस्थल के ऊपर कब सजाती हुई विराजमान होंगी और फिर उसके ऊपर माल्यन हार निचे, निचे कंठ देशम कब माल्य सुंदर फूल की माला उनसे आपके कंठ देश को भी सुशोभित करूंगी तो कंठ में पहले कंठश्री धारण कराई कंठश्री में बीच में बड़ा सुंदर पदक है फिर उसके बाद में तीन लड़ बे को प्राप्त हो रही है उनको कंठश्री को कंठ के ऊपर धारण करा करके फिर हार जो है उन हार में जहां सुंदर पदक लगे हुए हैं ऐसे पदक से युक्त समंतक जो है वो समंतक आदि से युक्त जो पदक हैं वो समंतक मणि से युक्त पदक को आपके कंठ के ऊपर मैं धारण कराऊंगी और मान लिया हार ठ देशम और फिर इसके बाद में माल्य फूल की जो माला है उस फूल की माला से आपके हार उन को फिर सजाऊंगी कांचा नितंब अथ हंसक रूपयादे दल तनदंग अवसर होगा कि सुंदर धनी उस कौधनी को आपकी क्षीण कटी के ऊपर मैं धारण कराऊंगे जिसमें सुंदर लटकन लगे हुए हैं सुंदर जिसमें लहर विराजमान है तो कांचा नितंब कांची जो है उससे आपकी कटी को कब सजाती हुई तो होंगी अथ हंसक नूपुर आभियान फिर हंसक और नूपुर ये चरण के पाइजेब के ही दो भेद हैं तो कब हंसक के द्वारा माने पाइजेब और नूपुर अभियान बचते हुए नूपुर तो जो साठ है उसका नाम है हंसक और उसके ऊपर साठ के ऊपर जो बचते हुए नूपुर हैं उनका नाम है नूपुर तो हंसक और नुपुर साठ और नुपुर इनको कब में धारण कराऊंगी शहन के समय नूपुर इनको दूर करके हंसक धारण करके ही विराजमान होती है जो श्री चरण में चिपके हुए विराजमान होते हैं जिससे श्री लाल जी के कहीं खुरसट नहीं लग जाए परम कोमल है श्री लाल जी तो कहीं चरण की ठोकर नहीं लग जाए इसलिए नूपुर जो है वो नूपुरों को हटा करके हंसक में जो नूपुर हैं वे ही शिशुवित होते हैं। तो पादाम मुझे कब वो अवसर होगा कि हंसक और नूपुर इन दोनों से पाईजेब और नूपुर इन दोनों से युक्त मुझे दल अंगुल आपके मैंने नूपुर उल्टा के तो धारण किए जाएंगे हंसक जो है बड़े पाईजेब उनको बड़ा कर दिया जाएगा उनको हटा दिया जाएगा तो कांच्यामत हंसक नूपरा आपकी कौधनी जो है उसको कांची को से सजाऊंगे और हंसक को नूपुर नूपुर माने छोटी जो पाईजेब हैं उनको धारण कराऊंगे और बड़ी जो बसते हुए पाईजेब हैं जो नृत्य में प्रयोग होते हैं उनको उन को दूर कर दूंगी हंसकों को दूर कर दूंगी और नूपुर जो है उन नूपुर को धारण करके विराजमान पादुजे दल तथे रणद फूल जो है उन पाद फूलों को भी धारण करूंगी ये पाद फूल भी पगथली जो अंगुली है उनमें तो बिछुआ आ गए और उनसे डोरी आ रही है और बीच में पाद पत्र है पाद पत्र, पाद फूल है और वो पाद फूल कहीं फिर चरण जो हैं उन चरण के साथ में बधा हुआ है नूपुर के साथ में बधा हुआ है तो ऐसे आपको पाद पद्म जो हैं उन पाद पद्मों को पाद फूलों को हाथ फूल और पाद फूल हाथ हाथ फूल हाथ में धारण किए जाते हैं पद फूल चरण में धारण किए जाते हैं। तो कब मैं आपको चरण फूल जो हैं पद फूल उन पाद फूलों को धारण कराऊंगी रणद अंगुलियई इनमें नूपुर जो है वो नूपुर ये बिछुआ जो हैं वो बिछुआ बीछ बिछुआ भी उनमें सुंदर घुघरु फदे हुए हैं और वे रणद वे से स्वर करते हुए विराजमान तो रणद अंगुलियई जो बिछुआ में फदे हुए नूपुर जहां स्वर कर रहे हैं और अरुणम लाक्षारे अनं आनी यद्यप आपकी एड़ी स्वयं ही स्वाभाविक रूप में ही ला, लाल है स्वाभाविक रूप में ही वे प्राकृतिक रूप में ही परम्परा लाल हैं परंतु फिर भी उनको लाक्षा रसोई आलता जो है वो आलता के द्वारा आपके चरणों को ये दासी कब रंगती हुई विराजमान होगी प्रिया जी के चरण के नूपुर ऐसे चरण की ललोई ऐसी श्याम सुंदर बार बार एड़ी को मिटा रहे हैं घिस रहे हैं सखी कह रही है बोल तो लाल जी आपको भ्रम हो रहा है ये आपने जो अल्ता लगाया है वो बिखरा हुआ अलता नहीं है बिगड़ा हुआ हुआ नहीं है बिखरा हुआ अलता नहीं है हमारे किशोरी जी के चरण स्वाभाविक रूप में ही इतने लाल हैं कि लगता ये है कि जो अलता रेखा खींची है आपने वो कहीं बिखर गई है तो उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सही लगी है ऐसे शिवप्रिया जी कोमल मल एडी ए उन एडी के ऊपर तो फिर भी लाक्षार लाक्षारस से कव आपके चरणों को अनुरंजित करती हुई विराजमान होंगी हे देवी तत्युगम कृत पुण्य पुंजा और हे देवी तत्तलगम चरण के नूप आ, का जो तल है उस तल से मिले हुए भाग में कव में आपके चरण उनको रंगती हुई विराजमान होंगी हमारे ब्रज में दूल्हे भी आलता लगाता है तो लाल जी के चरण में भी आलता लगता है और प्रिया जी के चरण में भी आलता लगता है सकी दोनों के चरणों में आलता लगाती हैं लाल जी के चरण में भी आलता लगाती और प्रिया जी के चरण में भी आलता लगाती है क्योंकि दूल्हे के श्रृंगार में आल... तो दूल्हे के भी आलता लगाया जाता है दोबारा कांचा नितम्बम सुंदर फूल की मैने जो सुंदर कांची बनाई है अथवा रत्न जटिल जो कांति शयन के समय फूल का श्रृंगार उसको बड़ श्रृंगारृंगार तो बड़ बड़ा शंगार, बड़ा श्रृंगारृंगार जो है वो, बड़ा है वो श्री प्रिया जी के लाल जी के मिलन के समय जो श्री प्रिया जी को विशेष चिन्हों की प्राप्ति हुई है मिलन के जो चिन्ह श्री प्रिया के श्रीअंक में विराजमान uh, है वे बड़ श्रृंगार होकर के विराजमान परंतु तो अन्य श्रृंगारों को बड़ा करके फिर जिस श्रृंगार को विशेष रूप से तो शयन के समय पुष्प श्रृंगार श्री जगन्नाथ जी में बड़ श्रृंगार दर्शन बड़े प्रसिद्ध होकर के तो बड़ श्रृंगार में पुष्प श्रृंगार जो है वो पुष्प श्रृंगार श्री श्री जगन्नाथ जी का वो बड़ श्रृंगार होता है बड़ की बड़ी सुंदर शोहा कहीं कहीं अद्भुत रूप से जो रस उस चिन्हों को कहीं प्रकट करने वाला होकर अद्भुत श्रृंगार या बड़ ये दूसरी ओर निर्मला श्रृंगार की ओर भी वो बड़ श्रृंगार को प्राप्त होता है और अन्य जो आभूषण है उनको बढ़ा करके फिर फूल के श्रृंगार उनको धारण किया जाए ये रस की परम मंगलमय भाषा है उसमें श्रृंगार उतारना नहीं कहेंगे श्रृंगार बढ़ाना कहेंगे भारतीय जो पद्धति है वो भारतीय पद्धति अद्भुत है श्रृंगार उतारना यह अमंगल है श्रृंगार बढ़ाना ये मंगल की बोली है बत्ती भुसा दे अमंगल <laughs> दीपक बढ़ा बढ़ा बढ़ा दे बड़ा दे दुकान बढ़ा दे दे दुकान दुकान बंद कर दे, अमंगल <laughs> तो ये भारतीय जो बोली बोली बोली है है वो ब, बोली, बड़ी मंगल में बढ़ा दो ए? आ, दीपक बड़ा कर दो श्रृंगार बढ़ा कर दो ये बड़ी मंगलमय और शुभ बोली अः होकर के ये विराजमान है जिनमें कहीं भी अमंगल का स्वरूप नहीं है तो, तो रास के पूर्व जो प्रदोष काल में या आ, आ, प्रभात काल में तो कब मैं आपकी सुंदर कटी के ऊपर सुंदर कांची रत्न जटित जो कांची है उसको धारण कराऊंगी अतः हंसक और उसमें हंसक माने बड़े नूपुर उनको धारण करा करके और कभी नूपराभ्याम छोटे नूपुर जो हैं उनको धारण करा करके विराजमान होंगे श्री हरिराम व्यास जी बड़े भारी ओरछा छाके राजगुरु रहे बड़े भारी कर्मकांडी कर्म कांड समय रास का अभिनय हो रहा है रास नृत्य हो रही है और जो श्री किशोरी जी नृत्य कर रही है शाम के साथ में रास, रासलीला हो रही है जैसे मंच के ऊपर होती है ऐसे रासलीला हो रही है और उस समय श्री प्रिया जी के चरण का नूपुर नृत्य करने में करीब टूट गया और जो घुगरु बिखरे हुए थे उन्होंने तुरंत दौड़ करके उन घुघरुओं को इकट्ठा किया और अपना जनेऊ तोड़ा <laughs> और जलू तोड़ करके जल्दी से नूपुर को उसमें उसका दोहरा करके जनेऊ को और नूपुर को पो करके और जल्दी से श्री किशोरी जी के श्री चरणार बांध दिया किसी ने कहा क्या करे वो जल्द तोड़ दिया कितना बड़ा अपराध गुण रूप वो उसको अपने हाथ से तोड़ दिया इतना ये इतना आनंद कर दिया जरा भी डर नहीं लगता है पाप से कितना बड़ा पाप हो गया जल्द कह रहे हैं कि मैंने तुझे तो बहुत ढोया आज तू ठीक स्थान पर पहुंच गया तेरा स्थान यही है श्री किशोरी के चरणों में पहुंच गया अब तू सार्थक हो गया मेरा तो ये ढोना ये सार्थक हो गया इसलिए श्री हरिमी उनके उनकी बड़ी प्रसिद्ध माने चरित्र का भक्तमाल में भी उल्लेख ऐसी, ऐसी तो हंसक नूपुर आभ्याम हंसक जो है वो हंसक बचते हुए नूपुर और नूपुर माने छोटे जो जीमी जीनी, जीनी आवाज करें उनको कब पादे पादाम, पादाम धारण कराऊंगी फिर दल तथिन रणद अंगुलियई रणद अंगुलियई माने बिछुआ जिनमें सुंदर घुंगू फदे हुए हैं ऐसे बिछुआओं को आपको धारण करा करके कब में पादाम भुजे पाद फूल जो है उनको धारण कराऊंगी हत फूल और पाद फूल इनको धारण कराते हुए विराजमान होंगे दल ततिम पादल तो पाद दल इनको धारण कराती हुई रात माने आवाज कर रही है अंगुलियई मैंने बिछुआ के साथ में जो आवाज कर रहे हैं ऐसे ही। पाद दल को धारण कराऊंगी और लाक्षार अरुणम अपी अनुर आपके चरण यद्यपि अरुणम अपी लाल हैं फिर भी उनको लाक्षारस से कब में सजाती हुई विराजमान होंगी हे देवी ततल और आपके चरणों के तल युग को विशेष रूप से मैं सजाती हुई चरण तल को सजाती हुई विराजमान होंगी कृत पुण्य पुंजा ऐसा सौभाग्य मुझे कब होगा कृतपुण्य पुंजा पुण्य का तात्पर्य है कोई अद्भुत कृपा जिसका विवरण नहीं दिया जा सके जिस चीज का निरूपण नहीं किया जा सकता है उसको पुण्य कह करके छोड़ देती हे राधे भग बड़ ने कौन तपस्या की पुण्य तपस्या ये शब्द जहां पर कोई से सही सही कारण नहीं मिले ऐसी अचिन्त वस्तु के लिए पुण्य शब्द का प्रयोग होता है पुण्य माने अचिंत कोई अचिंत पुण्य जिन्होंने किए हैं अचिंत साधन जिन्होंने किए हैं ऐसी मैं कव ऐसी सेवा को प्राप्त करूंगी अंगा साहजिक सौरभ युम चर्चे लीलांबुज करतले तब पाम दर्शयानि मणि दर्पण अर्पय्त अंगानि साहजिक सौरभ यथापि हे श्री किशोरी जो आपके श्री अंग स्वाभाविक रूप में ही सौरभ से युक्त होकर के विराजमान और श्रीअंग में अष्टगंध उनकी गुगंध स्वाभाविक रूप में विराजमान विशेष रूप से सारी गंधों के ऊपर फिर एक गंध विराजमान है वो है कमलगंध आप कमल निर्णायिका होकर के विराजमान पद्मनी निर्नायक होकर के सहज विराजमान तो श्रीअंग से पद्म की गंध विशेष रूप से और फिर अगोर खास इत्यादि जितने भी एला लवंग कस्तूरी कर्पूर इन सब की जो सुगंध है वो सुगंध भी श्रीअंगों में स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक विराजमान है तो सारी श्रीअंग में जितनी भी अंग कुंज अंग रूपी जो कुंज उनमें स्वाभाविक रूप में ही परम सुंदर गंध वो स्वाभाविक रूप में विराजमान तो अंग सौरभ स्वाभाविक रूप में अंग यद्यप सौरभयंती सुगंध को प्रस्तुत कर रहे हैं तथापि हे देवी अर्चे आन नव कुंकुम अर्चय में नव कुंकुम की से ही आपकी अर्चना करते हुए कब विराजमान होंगी मैं आपके श्री की अर्चना करते हुए कब विराजमान होंगी और नीलांगुजम कर तले तब धारे आने और कब मैं आपके श्रीहस्त में नील कमल उसको समर्पित करूंगी नील कमल को श्री प्रिया जी के श्रीहस्त में कब मैं समर्पित करूंगी सामान्यतः श्री प्रिया जी के स्वरूप का जब समाधि में रसकों ने दर्शन किया तो श्री प्रिया जी के स्वरूप में प्रायः एक हाथ पान समर्पण मुद्रा में और दूसरा नृत्य मुद्रा में श्री प्रिया जी के श्री हस्त विराजमान एक हाथ ऊपर पान समर्पण में श्री लाल जी को जैसे पान खिलानी है और दूसरा जो हाथ है वो नृत्य मुद्रा में विराजमान या दूसरे हाथ में कहीं कमल एक हाथ में कमल और एक हाथ में बीड़ा ठाकुर जी को ये प्रिया जी का विशेष रूप से रास में श्री गोविंद के साथ में श्री राधिका का जो स्वरूप है वह पान समर्पण मुद्रा और मुद्रा एक हाथ में नृत्य मुद्रा दूसरे में पान समर्पण मुद्रा उनको धारण करते हुए बेराजी तो हे श्री किशोरी जो नीलांगजम कर तले तब धारे आनी आपका जो द्वितीय हास्य है उसमें कव नीलाम नील कमल उनको मैं धारण कराती हुई स्वरूप में श्री प्रिया श्याम सुंदर की चंचलता को रोकने के लिए उस कमल का प्रयोग करती वो कमल काम की चीज है लीला लीला की अशयता में श्याम सुंदर की चंचलता उसको रोकने में वो कमल सहयोगी होकर के सखी बन करके श्री श्याम सुंदर को रोकने का प्रयास करता है तो नीला तब धारे मन दर्पण अर्पित्वा और कभी मणि दर्पण उस मन दर्पण को मैं तवाम दर्शयानी आपको दिखाऊंगी ये दर्पण सखियों का हृदय है श्री प्रियालाल उनका दर्शन करा करके उनकी छवि को मण दर्पण में लेकर के जैसे वे अपने हृदय में ही विराजमान करना चाहती हैं ऐसे मण दर्पण दिखा करके कव में अपने हृदय में उस छवि को धारण करूंगी मणिदर्पण अर्पित मण दर्पण अर्पित करके तो हम दर्शा मन दर्पण को स्वच्छ करके आपको दर्शन कराऊंगी अंगान्य सहजिक सौरभ आपके श्री अंग स्वाभाविक रूप में स्वगंध को प्रकट कर रहे हैं और श्री अंग की श्री अंग रूपी विभिन्न कुंजों से अपूर्व जो गंध है वो अपूर्व गंध अष्टगंध वो श्री प्रिया जी के श्री अंग में ही लाल जी के श्री अंग में प्रिया जी के श्री अंग में संपूर्ण गंध विराजमान है मुख्य रूप से पद्म जो है वो देवी देवी हे देवी, परम दान करने वाली चर्चे ही वो। मैं कब चर्चा से आपकी अर्चना करूंगी और लीला कर तले तब धारिया लीला कमल को आपके श्रीहस्त में स्थापित करूंगी और त्वाम दर्शियान मन दर्पणम अर्पित्वा कवि मैं दर्पण जो है उसको स्वच्छ करके तुमको दर्शन कराऊंगी मानो तुम्हारी छवि को अपने हृदय में ही मैं बसा लेना चाहती सौंदर्युतम स्वकांतम नेत्रालोह लोहनम अवेत्य बिलोल गात्रि प्राणारुधेन विधवर्तिक दीप कई निर्मन नय निमजतांगी सौंदर्य मद्भुतम अवेक्ष आपके अपूर्व सौंदर्य का दर्शन करके निजम स्वकांत लोह लोभनम और जब श्री किशोरी जी जो सौंदर्य मद्भुतमेक्ष निजम सौंदर्य का दर्शन करती हैं उस समय ये विचार करती है आहा, इस सौंदर्य की सार्थकता प्यारे की सुख में ही है प्यारे को सुख प्रदान करने में ही यह सौंदर्य की सार्थकता है क्योंकि यहां पर तो कहीं स्पर्श ही नहीं ब्रिज में प्रवेश ही नहीं है काम का तो यहाँ पर तो केवल सेवा की भावना विराजमान है तो सौंदर्यम अद्भुतम आवेक्ष निजम स्वकांत नेत्र अलोहनम श्री आपका जो सौंदर्य है वो श्री श्याम सुंदर के नेत्र रूपी भ्रमणों को लोभित करने वाला सौंदर्य है ऐसे आपके उस सौंदर्य का दर्शन करके चंचला गात्रि आप प्यारे से मिलने के लिए जब चंचल हो रही हैं उस समय प्राणार विधु बर्तिक दीप कई अपने प्राणों के समान अर्बुद प्राणों के समान जो कपूर की बत्ती है उन बत्ती के द्वारा तो मधु विधुवर्ती विधु मन कपूर उस कपूर की वर्तिका से युक्त दीपक से जो दीपक नहीं है मानो अपने कोट कोट प्राण उनको ही श्री लाल जी के ऊपर श्री प्रिया जी के ऊपर मैं न्योछावर करती हुई विराजमान हो रही हूं तो ऐसी अपूर्व जो बढ़ते है उस बत्तियों से युक्त अपने प्रांग पंच प्राणों को हे श्री किशोरी जी निर्मो निम्जित आंगी कव मैं निर्मचन करूंगी माने अपने प्राणों को आपके ऊपर समर्पित करूंगी मानो ये भावना धारण करूंगी हमारे आयुष्य भी तुमको लग जाए और तुम चिरजी भी होकर के विराजमान हो ये सखीगण लीला में ऐसा ही कहती हैं कि हमारी आयु तुमको ही लग जाए भवदा युषाम जय तेदम जन्म नाभ ज भवदायु शाम तो ये कह रहे हैं हमारी आयु तुमको लग जाए में। तो और कब नेत्र के जल से उस रूप माधुरी का दर्शन करके आनंद में नेत्र के जल को बहाती हुई कव में बिराज मार इस प्रकार विभिन्न सेवा हैं उन विभिन्न सेवाओं को करती हुई विराजमान हो रही है ये निरंतर निरंतर संकल्प कल्प ध्रुम संकल्प जो है वो अपने संकल्पों को प्रस्तुत कर रही बोलो श्री लालीलाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरी बोलवंडा बंदे लाल की जय नय गौर हरी